पूर्ण सूर्ण आदाण्यसे ओ शा शांति शांु पुराल करुण नमामी भगव शंकर लोक शंकरानंद गुरुपाद जनमे सविलास महामोह कर्मणे इस्लोक भी बोलना नम श्री शंकर गुरुपालस मेरे नमुनि विजित श्रीमदित पंचदशी ग्रंथ जिसमें पंद्रह अध्याय रहने के कारण को पंचदशी नाम से कहा जाता है और तो पांच विवेक है पांच गीत है और पांच आनंद है तो धीरे धीरे आएगा कल हम लोगों ने केवल मंगला चरण के माध्यम से ये देखा कि ग्रंथ करने विषय और प्रयोजन के कहा फिर बाद में जी अधिकारी का भी वर्णन कर कि करती है इसलिए अतः विषय प्रयोजन अधिकारी और इस विषय को प्रतिपादन करने के लिए ग्रंथ संबंध हो जाएगा प्रतिपादक प्रतिपादक संबंध अर्थात विषय का संबंध हो जाएगा प्रयोजन साध तो इस प्रयोजन को प्राप्त तो करने के लिए अधिकारी तो तो तो जो तो तो है कहना तो चाहते हैं यही से शुरू से ही देखिए वेदांतिक सिद्धांत तो कितना सुंदर शब्द है यहाँ पे कल हम लोग दो श्लोक पढ़ लिए थे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे आज देखिए जीव ब्रह्म नक्षण जीवस सत्य दिदर्श इशुर आदो नित्ततम साध रामकृष्ण जो लिख रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं ग्रंथ कार्य कि समस्त उपनिषद तो की वेदांत तो की प्रतिपा विषय तो यही है कि जीव ब्रह्म ही बना पर जीव और ब्रह्म की एक तो जीव ब्रह्म नक्षण विषय यही हमारा यहाँ पे विषय है कि जीव ब्रह्म है और ये संभव है ये कोई अर्थ मनोकल्पित नहीं है ये संभव है कैसे संभव है को समझाने के लिए कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का लक्षण है सत्य ज्ञान आदि के दरा रूप के दरा मैं हूँ और मैं चेतन बस इतना ही केवल इतना नहीं जानते हैं हम ये जो मेरा मेरा है, है ये अनंत है नहीं जानते इसको समझाने के लिए अगला जब हम उपाधि के साथ उपाधि रहित अवस्था में आप लोग हम देख पाते हैं समझ पाते हैं तो हमारी कहीं भी कोई परिचिनता नहीं इसको समझाने के लिए जो है पहले जो है सत्य ज्ञान आदि रूप से हम सत्य में हूं और मैं ज्ञान स्वरूप इसको समझाने के लिए दिखना दिखलाने की ज्ञान हो जाए वो भिन्नता किसमें है और भिन्नता है उपाधि में भिन्नता है अलग अलग वस्तु घट के ज्ञान पट के ज्ञान मठ के ज्ञान जागृत कालीन ज्ञान शक्तकालीन ज्ञान सुषुप्त कालीन ज्ञान सब अलग अलग है परंतु को अलग करके यदि ज्ञान दृष्टिकोण केवल देखोगे तो ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है और ज्ञान अनादि काल से दे करके आगे तक एक एक ही रूप में रहता है इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं है इसको समझाने के लिए और यही ज्ञान ही हमारी पारमार्थिक स्वरूप है इसको समझाने के लिए अगला ग्रंथ भाग आ तो प्रत्येक तो अपने आप जो है बता रहे हैं और हमको समझना भी है इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जीव ब्रह्म नयु एकत्र लक्षण विषय संभावना या जीव और ब्रह्म की एकता यही है इसका विषय और उसको प्रतिपदन करने के लिए जीव सत्य ज्ञानादि रूपता जीव जो है वो है, और चेतन भी है इसको दिदर्शु दिखाने की इच्छा से आदो शुरू में प्रतिपादन क्या दिखाना चाहता है इसका लोभ भी नहीं होता, कभी नहीं, बीगादे। बीगादे। बीगादे बीगादे भी नहीं होता है इसको तीसरे श्लोक को बोल रहे हैं यहाँ से देखिए शुरू से ही जो है तत्व प्रतिपादन में कोई वो नहीं सीधा सीधा शुरू करते हैं यहाँ पे शब्द स्पर्शा जागरे पृथ वैचिक जागरे पृथ्वि तत्मित तत्मित नीत वैचित्र जागरे पृथक वैच् जागरे पृथक विभक्ता एक विद्यते विद्यते देखो हमारे पास पांच विषय है शब्द स्पर्श रू रसगंध श्री शब्द स्पर्श दिद ये जानने जो योग्य विषय है चित्रा ये अलग अलग ढोल के कारण विचरण करना जाग्रत कर में अलग अलग, अलग ज्ञान होती लग रहा है। तो और ज्ञान ये दोनों बिल्कुल भिन्न वस्तु है जनता भी ज्ञान को इनिशियली समझने के लिए विषय के माध्यम समय समझ लेते हैं परंतु तो ज्ञान सरबत क्योंकि देखो ज्ञान की विषय में परिवर्तन हो रहा है और ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि मैं, जानता हूं, मैं को जानता हूं, रूप, रश, इसकी में हो रहा है। जानता हूं इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है जो परिवर्तन होता है वो अनियल होता है और जो अपरिवर्तन रहते हैं में होता है है ये के मुख्य और इसके साथ आप देखिए कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है और कौन परिवर्तन? इसको हम समझ जाएंगे अपरिवर्तनी चेतन तत्व तो बोध स्वरूप चेतन यही तो मेरा स्वरूप है साथ क्योंकि मैं तो बोलता हूँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ ज्ञान कहा है शुरू को जानता हूँ क्रिया रूप में क्यों दिखते विषय के साथ मिलकर के दिखते तो यदि विषय को छोड़ देंगे तो ज्ञान स्वरूप हमें अपने अपन फल करने लग जाएगा तो इसी को समझाने की पहले शुरू करते हैं देखो जागृतकालीन ज्ञान कैसे होते हैं इंद्रियों के माध्यम से बाहरी विषय का स्थूल विषय का ज्ञान होता है जागृत काल में उसको बोलते हैं शब्द स्पर्शता शब्द स्पर्श है जागृत काल में अलग अलग, अलग, -अलग दिखाई पड़ता है तो मतलब अलग अलग, अलग ज्ञान है शब्दों तो का ज्ञान स्पर्श का ज्ञान रूप कर कैसा लगता है तत्व विभक्त तत्संवित परंतु ये जो ज्ञान के साथ विषय के साथ ज्ञान दिखाई पड़ रहा है ज्ञान उससे अलग है संबित उसका जो ज्ञान है विषय विषय और का बाहर है ज्ञान अंदर है और ये ये बाहरी विषय को ज्ञान ही जो है मतलब इंद्रियों के माध्यम से जगत को हम अपने में बदल देते हैं इंद्रियों के माध्यम से ये तब से बड़ी विचित्र बात है ये तो तत्व विभक्त तत्सं रूपया वो ज्ञान एक रूप होने के कारण उसमें कोई भेद नहीं होता ज्ञान एक रूप होने के कारण की सबसे बड़ी सुंदरता है जिस प्रकार से ये बोल रहा है इसको आप अनुभव में आला सकते हैं अपना देखो ज्ञान में क्या क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये आप में ये एक रूप रहता है ज्ञान हमेशा एक रूप रहता है इसमें कोई भिन्नता नहीं होती ये जागृत काल को लेकर के बोल रहे हैं देखिए यहाँ पे टीकाकार इसके ऊपर लिख रहे हैं शब्द स्पर्शा दयाधीना तत्र तब् विस्पष्ट व्यवहारवती जागरे अनेक प्रकार के व्यवहार हम लोग तीन अवस्था में हमारे जीव को करना पड़ता है जागृत स्वप्न तीन अवस्था में जो जागृत व्यवहार होता है उसमें क्या होता है जा, इन काल में जो जागृत अवस्था है उसमें विस्पष्ट व्यवहार जागृत स्पष्ट व्यवहार अवस्था जो हमारा जागृत काल है उसमें स्पष्ट मतलब हम जगील हुए हैं हम इंद्रियों की अपनी इच्छा से प्रयोग कर रहे हैं और इंद्रियों मध्यम तो तो तो एक रूपता को दिखाते हैं है। कितने भी प्रकार की ज्ञान हो जाए और उस ज्ञान प्राप्त करने में हमारे स्वच्छता भी रहे परंतु ज्ञान की एक रूपता में कोई परिवर्तन नहीं है उसके लिए जागर ज्ञान ज्ञान एक ही रहता है उसको सिद्ध करके दिखाता है जागरें मतलब जागृत अवस्था में इंद्रिय ही अर्थ उपलब्धि जागृत इंद्रियों के द्वारा जिस समय है विषय को उपलब्धि करते हैं उसको जागृत कहा जाता है इंद्रियों के द्वारा अर्थ उपलब्धि विषयों की उपलब्धि जागरितम इसका जागरित्र में आया हुआ है ये जागरितम इति उक्त लक्षण है इस प्रकार जागरण के लक्षण को जो कहा गया है वो लक्षण है अवस्था विशेषा संविध विषय भूता शब्द स्पर्श आकाशादि गुण तेन प्रसिद्धा इस प्रकार जागृत का लक्षण कहा गया है अब अवस्था विशेष एक अवस्था तीन अवस्थाओं में एक विशेष अवस्था उस विशेष अवस्था में वेद्या मतलब जानने योग को जितना वस्तु है उसे वेद्या शब्द का अर्थ कर रहे हैं शब्द स्पर्श मूल में है उसके बाद बोला वेद्या मूल मूल के अर्थ लिख रहे मतलब संविध विषय भोता जो ज्ञान के विषय रूप में सामने दिखाई पड़ते हैं उस लोक में है उसके अर्थ लिख रहे हैं संबित विषय भूत ज्ञान के विषय रूप में जो शब्द स्पर्श रूप रस जो भी दिखाई पड़ता तो है, है अलग अलग विषय अलग अलग गुण है क्योंकि शब्द गुण कम आकाश रूप रोहित स्पर्शवान वायु अरूप रूप और आकार को आंख दिखाई पड़ते हैं और फिर इसी प्रकार रस भी है और गंध भी है तो गंधवती पृथ्वी इस प्रकार जो है एक एक समस्त जो हमारा भूत है वो अलग अलग गुण वाले हैं और अलग अलग क्वालिटी अलग अलग प्रकार से देखते अनुभव भी अनुभव के प्रकार भी अलग अलग होता है आँ, के वस्तु को आप दूर से देख सकते इसलिए विषय की प्रकार भी अलग धर्म भी अलग जानने का प्रकार भी अलग परंतु फल दृष्टि से आप देखोगे तब सभी में जाके एक ही हमने हम क्या बोलते हैं हम शब्द को भी जाना स्पर्श को भी जाना ये कठोर स्पर्श है रूप को भी जाना रस को भी जाना गंध को भी जाना ये सारा अलग अलग प्रकार के ज्ञान अलग अलग प्रकार के विषय आप भी के धर्म भी अलग अलग परंतु तो कहाँ पे अलगत नहीं है मैं जाना वो अलग नहीं है इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे संविध विषय भूता शब्द स्पर्श आकाश आदि गुण तेना प्रसिद्ध शब्द स्पर्श आकाश कहीं स्पर्श कहते रूप इस प्रकार गुण के आधार के रूप में प्रसिद्ध है तद आधारत तेना प्रसिद्ध आकाशादय धर्म एवं धर्मी दोनों अलग है शब्द गुण किसी का स्पर्श और उसका धर्मी भी अलग है आकाश अलग वायु अलग इस प्रकार से बोलते हैं कि तद आधारित तेना उस उस धर्म के आधार के रूप में प्रसिद्ध जो आकाश आदि है आकाशवायु अग्नि जल पी वो अलग अलग मतलब परस्पर जो है विचित्र पर गव, गव मतलब है, तो देखते हैं अलग करके समझ में भी आते हैं इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच अलग अलग विषय उसको अलग अलग समझने के प्रकार अलग, अलग दोनों धर्म भी अलग धर्म भी अलग वैलक्षण्य अलग अलग विलक्षण से जुड़ा हुआ होने के कारण पृथक और हमारा मूल की शब्द है। ठीक है थोड़ा तो मूल को ध्यान रखने तो ऊपर से देखिए शब्द स्पर्श आदय यहाँ पे जो है मूल में ये शब्द है तो शब्द स्पर्शादय आकाशाद प्रसिद्ध तो आधार आकाशाद वैचित्रा है ना वो जानने योग्य है वेदा वही जानने योग्य है विचित्रता क्यों है कि वो उसका सब गुण अलग अलग है विचित्रता होने के कारण वैचित्र मूल का शब्द है मतलब परस्पर गिलक्षण जैसा गाय और घोरा में बिल्कुल विलक्षणता है इसी प्रकार से इस शब्द में भी धर्म भी अलग धर्म बिल्कुल विचित्रता है पृथक मतलब परस्पर विद्यंत आपस में एक से भेद रखते हैं अब जो है तथा में अर्थ कर दिया तेव्य मतलब उन पांच विषय से विभक्ता बुद्धिया विवेचिता यदि बुद्धिपूर्वक उसके विचार करते हैं तत्संवित तत्वित मतलब रूप से जिसके द्वारा जाना जाता विद्धातु तो जानना रूप से संबित नीचे टिप्पणी दिया हुआ है पत्थर सम्मक रूप से तो ठीक ठीक रूप से घट पर शब्द स्पर्श रूप को जो जानता है इसको संबित बोलता है, है ना पर अर्थ प्रमेशु न सम्यता, है कि जो बाहरी वस्तु जो प्रमेय रूप में जानने वाला को प्रमाता बोलते हैं जिस वस्तु को हम जानते हैं वो प्रमेय हो जाता है और जिसके माध्यम से हम जानते हैं वो प्रमाण हो जाता है तो प्रमाता प्रमाण के माध्यम से जो इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय शब्द स्पर्श रूप को जानते हैं उसका ज्ञान जब उत्पन्न होता है वो प्रमिति होती है प्रमेति होती है परंतु ज्ञान उत्पन्न होते समय एक उपाधि के साथ मिलकर के ज्ञान वहां पे दिखाई पड़ता है चाहे शब्द हो चाहे स्पर्श हो चाहे रूप हो चाहे हो चाहे गंध हो उपाधि के साथ मैं इसको जानता हूँ इस प्रकार से बोध होता है इसलिए बोलते हैं सम्मी अच्छी तरह को तो है, से हम हैं इंद्रियों के माध्यम से जंत है जिसके कारण से हमें है, बोलते हैं संबित है तत्म ते तेभ्य विभक्ता बुद्धियावेचिता बुद्धि की तरह विभचित करने पर हमको पता लगता है क्या जो विवेक करोग विचार पूर्वक विवेक करोगे तो विषय तो अलग है बाहर दिखाई पड़ता है वो और ज्ञान अंदर है तो दोनों का मिला देते हैं, दोनों का का मिला मिला देते देते हैं, तो हैं, हैं उसको बोलते संबित मतलब ज्ञान रूपंध का जो ज्ञान होता है एक ज्ञान एक रूप है संबित संबित इति एक आकार ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान बाकी विषय में भिन्न रूप है, है। तो ये जो है ये एक रूपता ये ज्ञान की नित्यता को दिखाते हैं और देखिए कहाँ कहां नित्यता एक करके बताएंगे संबितिथि एकाकार अबभाष समान अर्थात एक ही रूप में जो हो प्रतिति होते हैं बोध में आता है इसी प्रकार अब भाष मत मतलब, घट आकाश चाहे कितना भी उपाधि के माध्यम से आप देखो परंतु तो आकाश एक है ये समझ में आ जाता है इसी प्रकार ज्ञान अंदर का तो है न, में नहीं देखते हैं है, अलग -अलग ज्ञान है, में भिन्नता की प्रती होती है परंतु ज्ञान भिन्न नहीं है ज्ञान सर्वदा एक रूप है ज्ञान सर्वदा एक रूप है और विषय के साथ उपहित होकर के वो उस विषय को घट ज्ञान पट ज्ञान इस प्रकार हम बोलते हैं परंतु विषय अलग है ज्ञान अलग है विषय के साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं है ज्ञान की से प्रकाश हैं की से विषय प्रकाशित परिच्छि है एक व्यापक है, है, है इसमें वस्तु तो एक जो है अपने कह सकता है एक अपने को नहीं कह सकता है इसी को जो है हमारे ब्रह्म सूत्र में एक प्रत्यय की गोचर है एक अस्मत्त्य गोचर है ज्ञान मैं के साथ हुआ, चेतन के साथ है बाकी सारा उसमें सब बस जो है, तो अपने से या अपने से इस प्रकार से पे संबित संवित एक आकार अब भाषा इति एक एक ही रूप में वो ज्ञान प्रतिथि होता है एक ही रूप में ज्ञान समझ में आता है गगनम इन आकाश की तरह में कोई भिन्नता नहीं है विषय के साथ उपाधि के साथ में करके परंतु तो वास्तविक ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है अत्र अयम प्रयोग इसके इस अनुमान के तरह समझा जा सकता है कैसे विवाद अध्या विवाद अध्याशिता क्या ज्ञान नित्य है कि अनित्य इस विवाद के घेरे में आया हुआ जो ज्ञान है ना वो क्या है स्वाभाविक भेद सुनना स्वरूप से ज्ञान में, में कोई भिन्नता नहीं है स्वाभाविक रूप से ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है स्वभाव भेद सुनना क्यों क्योंकि उपाधि परामर्श अंतरेण अविभाव्य मानव भेद क्योंकि उपाधि के साथ संपर्क करके उसमें भेद की प्रती होती उपाधि रहित तो उसको देखोगे तो ज्ञान में भिन्नता नहीं दिखेगा उपाधि परामर्शाधि के साथ करके देखे बिना अविभाव्य मानव मानव भेदत्ता उसके साथ मिला करके देखोगे भ्या तो अब भेद की प्रती होगी यदि उपाधि को छोर करके देखोगे तो आप नहीं दिखाई पाए तो भेद नहीं है वहां पर इसलिए आपने बोला कि उपाधि को में जिसमें कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता रूप रूप से से इसलिए एक ही प्रकार है जो लोग समझ नहीं पाता ज्ञान सब अलग अलग मानते हैं परंतु तो शास्त्र दृष्टि से अपने आप अनुभव कर सकते हैं अपने अनुभव के दृष्टि से आप निश्चय कर सकते हैं वास्तविक ज्ञान में कोई भेद नहीं है वो ज्ञानी है हम अज्ञानी है वो ज्ञानी और अज्ञानी तो निर्भर करता है विषय के ऊपर वो बहुत जानता है हम कुछ नहीं ज्ञान सब के अंदर एक है और विषय के ऊपर ज्ञान है।, तो भी तो है।, है वो स्वाभाविक भेद से रहता है उसमें स्वाभाविक कोई भेद नहीं है भेद रहता है क्यों भेद हमको दिखाई क्यों पड़ता है क्योंकि उपाधि परामर्शवान उपाधि के साथ परामर्श किए बिना उसमें भेद, उसमें भेद नहीं दिखाई पड़ता कौनता ना अविभाव्यमान भेदत्ता उसमें भेद नहीं दिखाई पड़ता इस कारण से आकाश की तरह आकाश के जैसा अलग अलग घटाकाश पटाकाश मठाकाश अथवाधि के भिन्नता के कारण ही हम ऐसा बोलते हैं ठीक इसी प्रकार में भी जो हम अलग अलग, अलग बोलते हैं ज्ञान अलग, अलग अलग नहीं है ज्ञान तो एक ही प्रकार है उपाधि के निमित्त जो कहें शब्द उपाधि हो गया तो हम शब्दों को जानता हूं तो शब्दों का ज्ञान हुआ तो शब्द का ज्ञान इस प्रकार ज्ञान के साथ शब्द को संबंध करके और रस का ज्ञान से वो भिन्न हो गया, शब्द ना शब्द और है। इसमें कोई भेद नहीं है क्यों संभित ज्ञान के कारण स्पर्श संभित जैसे किसी को भी स्पर्श करो आप कठोर नरम गरम ठंडा कुछ भी करो स्पर्श एक ही प्रकार की होता है वो उपाधि की भिन्नता है कुछ गर्म दिखता कोई ठंडा दिखता कोई कठोर दिखता कोई नरम दिखता वो भेद कहां पर हमने स्पर्श किया उस वस्तु की वस्तु की गुण में भिन्नता होने के कारण हम जब स्पर्श करते हैं तब हमें जो स्पर्श में भिन्नता की प्रति में वो स्पर्श की ज्ञान है उस ज्ञान ज्ञान में में भिन्नता भिन्नता भिन्नता नहीं है की की धर्म के के कारण में एक जगह पे समझ में आता है कि वहां पे हमने लोहा के स्पर्श किया तो गर्व ठंडा भी होगा और वो कठोर भी होगा जल को स्पर्श किया ठंडा भी होगा नरम होगा परंतु तो कोई मतलब तो गर्म केतली को स्पर्श किया तो वहां पे गरम का अनुभव होगा तो परंतु ये जो स्पर्श ज्ञान से अलग अलग ज्ञान हो रहा है वो उपाधि की भिन्नता के कारण ये ज्ञान में भिन्नता हो रहा है परंतु तो वास्तविक ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है समझाने के लिए पहले शब्द और स्पर्श ज्ञान को दिखा जैसे स्पर्श ज्ञान में वास्तविक कोई भिन्नता नहीं तो क्या दिया था स्पर्श संविदी अलग अलग के अलग होने के कारण स्पर्श ज्ञान में कोई कठोर कोई नरम कोई गर्म कोई ठंडा इस प्रकार बोध होता है परंतु ज्ञान एक ही है ज्ञान अलग नहीं है उपाधि की भिन्नता के कारण ज्ञान में ऐसा भिन्नता की प्रती होते हैं इसलिए बोला शब्द संविधव स्पर्श संविदि इति एकस्य व्यवहार भेदो कल्पनायाम गौरवम बाधकमें इस प्रकार से ज्ञान एक होते हुए भी इति इस प्रकार से एकस्य एक ज्ञान एक होते हुए भी इव आकाश के समान उपाधिक भेदे उपाधि के निमित्त से वो परिच्छिन्न भी है इसी प्रकार प्रतिति होने पर भी और भिन्न व्यवहार के युग भी हो जाते हैं अलग अलग के व्यवहार की युग भी बन जाता है भिन्न व्यवहार उपपत्तों भेद कल भेद कल्पना ज्ञान में में कोई कारण नहीं है गौरव दोष हो जाएगा गौरव गौरव रूपी दोष के द्वारा बाधित हो जाएगा ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए इस प्रकार से जब कभी भी किसी वस्तु का ज्ञान होता है कोई अच्छी बात है और जब हम ज्ञान प्राप्त तो करते हैं तो विषय देख करके जो है उस ज्ञान को अलग अलग रूप में प्रती होने पर भी कोई कहता है मैं फिजिक्स को कहते हैं तो कोई कोई को और विषय को कोई को कोई वेदांत को परंतु तो वो विषय दृष्टि से ज्ञान में भिन्नता होने के कारण वो ज्ञान की ज्ञान में भिन्नता की प्रतीति होती है परंतु वास्तविक ज्ञान हमेशा एक रूप है और हमेशा रहने वाले आप दिखाएंगे हमेशा वाले की ठीक है द्वारा जो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं जागृत में उसमें विषय अलग अलग होने के कारण ज्ञान की भिन्नता के प्रतीत ही होती है परन्तु ज्ञान वास्तविक भिन्न भी, नहीं है ज्ञान हमेशा एक रूप ही है उक्त न्यायाम सपने अपी इसी युक्ति को स्वप्न अवस्था में भी अतिदेश करते हैं भी इसको दिखाते हैं इसी युक्ति को जागृत काल में तो हम तो देख लिया तो जागृत काल में जब देख लिया इसी युक्ति में स्वप्न काल में हम अपना युक्ति नहीं लगा सकते वो युक्ति को तो जागृत में ही लगाना पड़ेगा जागृत काल में जब इसको हमने समझ गया तो स्वप्न काल में भी यही ज्ञान रहता है में भी यही ज्ञान रहता है कैसे जागृत काल के देखा हुआ स्वप्न तो में दिखाई पड़ता है तो कल जो हुआ था, वो जो में वही ज्ञान प्रतिभाषिक रूप में हमको दिखते हैं और अलग अलग विषय रूप में दिखते हैं वहां पे स्वप्नों काल में भी तो रात में शायद दिन दिखाई पड़ते हैं फिर जो अलग अलग वस्तु तो दिखाई पड़ते हैं वो अलग अलग प्रतिभाषिक वस्तु तो होते हुए भी वहा भी ज्ञान अपने स्वयं रूप में ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है इसको समझाने के लिए अगला को बोल रहे हैं देखिए तथा स्वप्ने अत्र तु तथा न स्थिर जागर स्थिर न स्थिर जागर स्थिर तेदेद तथा एक नीदाने स्वने जागरे स्थिर स्थिर स्थिर तद्दे तद्दे एक एक था, था जैसे जागृत काल में उसी प्रकार से सप्ने इसी शब्द मतलब स्वन अवस्था में तो वहां पर क्या होता है जिस वस्तु को हम जानते हैं देखते हैं जागृतकालीन ज्ञान ज्ञान है केवल भिन्नता इतना है सपने में जो वस्तु देखते हैं उसमें स्थिरता नहीं है दोबारा उसको नहीं देख पाते हैं और जागृतकालीन जिस वस्तु को देखते हैं वो उठ करके फिर दोबारा दिखाई पड़ता है हमको इतना ही मात्र भिन्नता है किंतु विषय में भिन्नता होने पर भी ज्ञान की भिन्नता इसीलिए तेद अतर उस प्रकार उसकी स्थिरता और अस्थिरता को लेकर के और व्यवहार स्वप्न जागृत काल में एक प्रकार शोक दुख सब कर व्यवहारम कर लेते हैं तय संबित एक रूपा परंतु वो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान तो एक ही रूपये जिस प्रकार जागृतकालीन ज्ञान स्वप्नकालीन ज्ञान स्वप्न काल में बिल्कुल ऐसे ही हम सभी का अनुभव है ये स्वप्न काल में जब हम सपनों देखते हैं कभी नहीं लगता कि हम सपनों देख रहे हैं हमको ही लगता है कि सर जागरण में हम जैसे व्यवहार करते है, हैं ऐसे ही हम व्यवहार करते हैं जब हम सपनों से उठ जाते हैं तब हमको पता लगता है कि ये सपना था इसीलिए तो ज्ञान एक ही प्रकार है जागृतकालीन ज्ञान और स्वप्नकालीन ज्ञान एक ही प्रकार था तो भिन्नता क्या है जिस प्रकार जागृत में विषय के भिन्नता के कारण शब्द स्पर्श रूप्र ज्ञान अलग अलग दिखाई पड़ता है इसी प्रकार जागृत स्वप्न में विषय में भिन्न है कि विषय अपने स्वरूप किसी प्रकार भेद नहीं देखता ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं होता इसीलिए बोलते हैं तथा सप्ने अत्र न स्थिर स्वप्न में हम जिस वस्तु को जानते है, जानने हैं वस्तु वो स्थिर नहीं होता परंतु तो जागृतकालीन स्थिर मतलब तो कुछ भी नहीं है उसको देख सकते दोबारा नहीं देख सकते जागृतकालीन ज्ञान में भिन्नता लगता है अतः ततः परंतु इतना ज्ञान की भी विषय के साथ ज्ञान की भिन्नता की प्रती होने पर भी इस विषय को छोड़ करके ज्ञान को यदि हम समझेंगे तब क्या हो जाएगा? में कोई कई बार मैं मैं इसको बोलता हूं। मैं को जानता हूं, पट को जानता हूं, को मट सब बोलते हैं अब ये क्या वस्तु जो कभी परिवर्तन तो नहीं हो रहा है इस अस्तित्व के साथ और चित्त ये दोनों चीज को आसानी से समझा जा सकता है और जो, जो एक बार समझ के आ गया तो आनंद से भरपूर है वो इसलिए तथे संबित एक रूपा न नत वहा ज्ञान एक रूप है ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है तो एक दिन में हम जागृतकालीन स्वप्नकालीन सुषिप्त कालीन तीनों प्रकार में विषय अलग अलग होता है और विषय की ज्ञान की प्रकार भी अलग अलग कैसे ज्ञान वो भी अलग अलग होता है परंतु ज्ञान एक रूप है ज्ञान में व्यभिचार नहीं है ज्ञान में व्यभिचार नहीं है इसको दिखाने के लिए इस अपना अवस्था को वर्णन कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि जागरे वैचित्र विषय आनाम भेद जागर जो विषय की भिन्नता विचित्रता के कारण ज्ञान में भिन्नता दिखाई पड़ता है ऐक्य रूपांत संवित संविध अभेद परंतु तो एक रूप जो संविध है उसमें कोई भिन्नता नहीं है तथा तेने व प्रकार जिस प्रकार जागृत काल में हम आसानी से समझ जाते हैं कि विषय की भिन्नता से ज्ञान में भिन्नता की प्रती होने पर भी ज्ञान स्वरूप तो भिन्नता नहीं है ज्ञान स्वरूप तो एक ही है ऐसा जागृत काल में हम समझ अभेदस्त तथा तेने व उसी प्रकार से भी स्वप्ने मतलब स्वप्न किसको बोलता है करणेशु उपसंगषु जागृत संस्कार जो प्रत्यय स विषय स्वप्न करण उपसृत हो जाने पर मन उपसंघ नहीं हुआ जागृत काल के संस्कार से उत्पन्न हुआ जो मनोवृत्ति प्रत्यय के साथ उसको हम बोलते हैं करणेशु उपसु करण को उपसंगार हो जाने पर जागृत संस्कार जब जागृत के मे विषय ग्रहण के संस्कार था उस संस्कार से उत्पन्न हुआ जो मनोवृत्ति प्रत्यय सब विषय सहित जो प्रत्युत्पन्न है उसको हम बोलते हैं इति उक्त लक्षणायां आयाम इस प्रकार लक्षण के कथन होने पर सपना अवस्थायापन अवस्था में भी विषय एवं भिन्न वहां भी विषय भिन्नता है विषय प्रातिभाषिक है परंतु न संबित ज्ञान की भिन्नता नहीं है ज्ञान तो एक ही रूप है ज्ञान तो एक ही रूप है इस चीज को तो जो बोलता है ये ये हम स्वयं यदि दृष्टि डालते हैं हैं तो इसको आसानी से अनुभव कर सकते हैं। थी। तब शंका उठाते हैं यदि स्वप्न जागर एकाकारता विषय तुरद अभेदाभ्यम तभी स्वप्न जागृति भेद व्यवहार किम निमित्तक इति आशंका जागरण इन दोनों अवस्था में एकार एक, एक, एक आकार विषय भेद तेद स्वप्न और जागरण में विषय और विषय की ज्ञान है ना कि वहां पे कभी भेद दिखता है कभी अभेद दिखता है यदि ऐसे ही है यदि स्वप्न जगद स्वप्न तो जागर ये स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था है इस प्रकार भेद व्यवहार क्यों होता है यदि विषय और विषय का ज्ञान एक ही प्रकार है तो उस प्रकार से यहाँ पे भेद व्यवहार क्यों होता है शंका करने पर उत्तर बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अत्र वेदम तो यहाँ पे स्वप्न अवस्था में जो वेद वस्तु होता है अत्र वेदम तो नो स्थिर जागर स्थिर यहाँ पे जो वेद वस्तु होता है वो क्या होता है कि वो दुबारा आपको दिखाई दे कोई निश्चय नहीं है पर तो जागृत तो वो दुबारा दिखाई देते हैं जागृत इतना ही है भिन्नता है।, है, भिन्नत है इति भेद व्यवहार कितर दिया तेदम तो न स्थिर जागर स्थिर मतलब पत्र स्वप्ने वेदम परिदृश्यमान वस्तुयातम न स्थिर न स्थायी प्रतिति जागृत परिदृश्यमान योग्यता जागृतकालीन वस्तु जो है वो थोड़ा सा स्थिर प्रतिथि होता है क्योंकि दूसरे समय में भी आप उसको देख सकते इतना ही मात्र भिन्नता है परंतु वो वस्तु की भिन्नता होने पर भी ज्ञान में भिन्नता नहीं है ज्ञान में भिन्नता नहीं इसको समझाने के लिए इस वस्तु के माध्यम से पहले ज्ञान को समझ करके फिर ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को वस्तु को हटा करके यथार्थ स्वरूप को हमको देखना है तब दिखाई क्या देगा क्योंकि इसमें तो मतलब किसी भी प्रकार की भेद नहीं है आज की हमारा जागृत अवस्था आज की हमारा स्वप्नावस्था फिर इसके बाद सुषुप्ति के बारे में भी बोलेंगे आज की हमारी सुशुभ तीन अवस्था में ज्ञान की प्रकार की भिन्नता है ज्ञान की विषय की भिन्नता है और उसकी स्थिति अंदर वो भी भिन्नता है परंतु जो शुद्ध ज्ञान है वो भिन्न नहीं है एक ही असय अनुभव कर सकते हैं इसीलिए बोलते हैं कालांतर केवल विषय की भिन्नता है कालांतर बिल्कुल सरल है ये समझना आसान है इसलिए अधिक नहीं रखते इस प्रकार विषय की लक्षण में विलक्षणता से मत मतलब तय स्वप्न जागरितेद इन दोनों में भिन्नता की प्रती होते हैं ननु स्वप्न जागर ओर भेद चेत तथ संविदी भेद यदि स्वप्न और जागरण में इस प्रकार विषय का भेद है तो ज्ञान में भी तो भेद होना चाहिए यदि ऐसा कोई शंका करते नहीं ऐसे बात नहीं है इसको उत्तर में क्या बोला कि की तो हाँ। तदेद नयोर संभि एक रूप नागृतकालीन ज्ञानकालीन ज्ञान ज्ञान पे ज्ञान जो है वो तो एक रूप है ज्ञान में कभी भिन्नता नहीं होती हम स्वयं इसको समझ सकते हैं उपाधि को छोड़ दो तो केवल शुद्ध ज्ञान को लेकर के अनुभव करने का कोशिश करें तो दिखाई देगा ज्ञान तो वही है शुद्ध रूपी है उसके साथ विषय का कोई संबंध हुआ ही नहीं उसके विषय का साथ संबंध तो इंद्र माध्यम से होते हैं फिर इंद्र विषय को ला करके अंदर थोड़ा उसका संस्कार को पहुंचाते हैं तब हम कहते हैं कि इसको मैं जानता है इसीलिए केवल प्रती होती है स्वप्न जागृत और भेद अच्छे तय और संविध अच्छा आशंका एक रूपा हेतु गर्भ विशेषण यहाँ पे जो है संबित एक रूपा ना मतलब ज्ञान ज्ञान एक ना एक तो ये में कभी भेद नहीं है क्योंकि वो हमेशा एक रूप होने के कारण वो हमेशा एक रूप होने के कारण अब हम तो केवल स्पर्श ज्ञान एक दृष्टांत तो दे सकते हैं परंतु यहाँ पे जो है इसके बराबर कोई दृष्टांत तो मिलना ही मुश्किल है मिलना ही मुश्किल है इस पर, जागृत और स्वप्न काल में ज्ञान की जो स्थिति है उस ज्ञान ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है ऐसा यहाँ पे दिखाया ज्ञान की वस्तु की भिन्नता ये हम सबको अनुभव है आराम समझ भी सकते हैं आसानी से तो जागृत काल में शब्द स्पर्श रूप का गंध होता है ज्ञान होता है उसी की संस्कार से स्वप्न अवस्था में भी तत्प्रकार ज्ञान उत्पन्न होता है जागृत और स्वप्न में ज्ञान की विषय में भिन्नता होती है एक व्यवहारिक सत्य वाला है एक प्रतिभाषिक वस्तु है परंतु ये दोनों वस्तु भिन्न होने पर भी ज्ञान हमेशा एक रूप है उस ज्ञान में भिन्नता नहीं है ये देखिए क्योंकि ज्ञान के साथ उपाधि का कोई संबंध ही नहीं होता उपाधि में परिवर्तन होता है में बढ़ना घटना होता है इसलिए कभी मैं जानता हूं कभी मैं नहीं जानता भी बोलते हैं अब किसी उप मतलब किसी विषय का ज्ञान मुझे आज है हो सकता है कल भूल गया अच्छा तो जब कल भूल गया तो हमारा ज्ञान चला गया ज्ञान नहीं गया जिस विषय संबंधित ज्ञान हुआ था वो विषय हट गया ज्ञान से परंतु मुझे ज्ञान है कि उस विषय की ज्ञान हुई थी अब उस विषय की ज्ञान मिट गया ये ज्ञान कहीं नहीं गया ये ज्ञान है आपके पास इसलिए ज्ञान हमेशा एक रूप है वो हमेशा एक रूप है विषय के साथ मिल करके कभी आता जाता रूप में प्रती होती है परंतु ज्ञान की आना जाना नहीं होती होती है विषय की आना जाना की प्रतिथि विषय आना जाना जैसे दिखाई पड़ता है समझ रहे हैं इसलिए इन दो अवस्था को बोल दिया एवं अवस्था द्वये दसाध्य सुषुप्तिकारी तस्व तेन ऐक तत्र त्रावत ज्ञानम साधयती सुषुप्ति में तो ज्ञान रहता ही नहीं है महाराज वहां पे ज्ञान कहाँ होगा ऐसा शंका नगर नहीं यही ज्ञान सुषुप्त में भी रहता है यही ज्ञान सुषुप्त में रहता है ज्ञान जागृत काल में स्वाप्त काल में विषय की भिन्नता के कारण अवस्था की भिन्नता की प्रती होती है परंतु इन तीनों अवस्था में एक रूप रहने वाला ज्ञान उसका कभी परिवर्तन नहीं था वही ज्ञान मतलब आप देखो ज्ञान एक रूप है ज्ञान मेरा स्वरूप है जो मैं जागृत काल में विषय का अनुभव किया था वही मैं स्वप्न काल में जागृत कालीन संस्कार से विषय का अनुभव किया वही मैं गहरी निद्रा में जाके आनंद से सोया था इस प्रकार ये जो मैं अनुवृत्ति शब्द में आता है उसके साथ क्या आता है एक साथ में अनुभव अपना ज्ञान कि मैं जागृत काल में जो मैं अनुभव किया था जो ज्ञान की देख अनुवृत्ति वही मैं स्वप्न काल में प्रातिभाषिक वस्तु का अनुभव किया और वही मैं सुषुभि काल में आनंद में सोने का ही अनुभव किया ये जो मैं की अनुवृत्ति के साथ ज्ञान की अनुवृत्ति होती है इसकी परिवर्तन कभी नहीं होता ये ज्ञानी मैं स्वरूप है इसको यहाँ पे समझाने के लिए अगला बोल रहा है यहाँ पे देखिए सुषुप्ती अवस्था को एक पार्ट को कठिन नहीं है अपने आप क्योंकि इसको सब का अनुभव में आता है से समझा जा सकता है केवल थोड़ा सा दृष्टि अंदर करने से अपने आप समझ में आ जाता है ये, तो ये बहुत बड़ा शंका है सुषुप्ति काल में ज्ञान रहता कि नहीं यही ज्ञान रहता है सुषुप्ति काल में क्योंकि सुषुप्ति काल में भी मैं रहता हूँ मैं उठ के बोलता हूँ मैं आनंद से सुहा था कुछ भी नहीं जाना ये जो कुछ भी नहीं जाना इस इसको जाना कि नहीं जाना <स्यान> इसका ज्ञान ज्ञान हमें रहता है इसलिए का कभी भी नाश नहीं होता इसको है ऐसा कहते हैं नहीं विज्ञातर भी परिलोप विद्य ते अविनाशित इसी को देखिए पंचवा श्लोक में सुसुप्त अवस्था को बोल रहे तथा तमो तमो तमो ृति बुद्ध विषया सायाबुत्र उत्थितस्य शुक्त उथित तमो भवे स्मृति तमोबोध भवे स्मृति बुद्ध विषया बुद्धम देखिये सुषुप्त सुषुप्त उद गहरे से उठा हुआ व्यक्ति को यदि हम पूछते हैं कि भाई कैसा रहा तुम्हारा निद्रा वो क्या बोलता है सुख महम शोभ न कि दिशा बहुत आनंद से मैंने सुहाया कुछ भी नहीं जान पाया तो बहुत आनंद से मैं सोया तो एक आनंद की अनुभूति एक अपनी अस्तित्व और कि कुछ भी नहीं जाना जो ये जो अपने अज्ञान ये ये तीनों चीज को उठकर करके बताता है जो मैंने कुछ भी नहीं जाना इसका जो ज्ञान हुआ और फिर आनंद से सुहा तो इसका जो ज्ञान हुआ जो ज्ञान स्वरूप आत्मा अंदर नहीं रहता तो कैसे उठ करके बोलता हु तो कैसे उस करके बोलता हूं इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सुप्त बोध उसका जो अज्ञान की तो वो मैंने अंधेरा अज्ञान अज्ञान का जो बोध हुआ था उसका स्मृति होती है मैंने कुछ भी नहीं जाना उस समय में उन्होंने मतलब इंद्रियों के साथ विषय के संपर्क नहीं रहा इसलिए लगता है कि हम कुछ भी नहीं जाना हमारा ज्ञान का भी अभाव हो गया हमारा ज्ञान का अभाव नहीं हुआ क्योंकि अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है अनुभव करने के लिए ज्ञान चाहिए और उठ करके जब हम बोलते हैं कि मैंने आनंद से सोया कुछ नहीं जाना ये एक स्मृति है और स्मृति की अभिव्यक्त के लिए पहले कुछ अनुभव चाहिए ये व्यवहारिक जगत में सत्य है अनुभव करने के लिए तो ज्ञान चाहिए इसलिए सुप्त में भी ज्ञान की अभाव कभी नहीं होती इसलिए पूर्वम सुप्त पश्चात उत्थित तो हो गया शुप्त तो, पहले था फिर बाद में जाग गया इसको बोलते सुप्तोत्थितम तो। सुप्त तस्मा उत्थित तो सुप्तम गहरी निद्र में स्वाय हुआ उससे जग गया अथवा तो ये भी अर्थ कर सकते मतलब काल ज्ञान है, है।, तो जो जो है, है हमें न किंचित अवैध भी नहीं जाना इसका ज्ञान है हमें सृति भवे स्मृति है कि मैंने उस समय कुछ भी नहीं जाना था कुछ भी नहीं समझ में उस समय तो उस समय अनुभव किया के जो भाव बोलते हैं वो अनुभव नहीं है वो स्मृति है परंतु अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है और ज्ञान के बिना अनुभव होना संभव नहीं है इसलिए सुब्ती काल में वही ज्ञान रहा इसको समझाने के लिए बोलते हैं तत्कार इंद्रिय शिक व्याप्ति लिंगादिर अभाव भाव इसलिए क्योंकि अनुभव के लिए हमको इंद्रियो और मन की व्यापार एक साथ चाहिए तब जैसे अनुभव होता है परंतु तो इंद्रिय और मन की व्यापार का वहां पे अभाव हो गया था इसलिए वहां पे जो है वो इंद्रिय जनित अनुभव नहीं हो पाया तत्व किम तो वहाँ पे क्या हुआ साषय अवबुदम तत्तम वो भी परंतु एक बोध का विषय है साच स्मृति वो एक स्मृति है अवभूत विषय तो जिसका हमने अनुभव किया था मतलब अनुभूत विषय संबंध स्मृति होती है वो हम उठ करके बोलते हैं क्या बोलते हैं कितना आनंद से सोया था और उसका मैं कुछ भी नहीं जाना ये भी एक अनुभव है तो मैं कुछ नहीं जाना ये जो हम बोलते हैं अनुभव करने के लिए ज्ञान के बिना तो अनुभव इंद्रियोजनित ज्ञान नहीं है इंद्रियो मन व्यापार नहीं कर रहा है परंतु हमको ये अनुभव में आता है कुछ अनु ये अनुभव करता तभी हूं हम बोलते हैं कि हमने कुछ भी नहीं जाना ये कुछ भी नहीं जानने का जो ज्ञान हमें रहता है ये वही ज्ञान है जो जागृत काल में व्यवहार करता है जो स्वप्न काल में जिससे ज्ञान होता है ये वही ज्ञान है इसलिए ज्ञान की व्यफिचार कभी नहीं होता है ज्ञान की व्यविचार हमारा एक दिन की व्यवहार से समझ में आता है ज्ञान कभी व्यविचार नहीं करता ज्ञान हमेशा एक रूप में विद्यमान रहता है व्यभिचार तो विषय में होता रहता है उसके जागृत काल में इंद्रियों के माध्यम से स्थूल विषय का ज्ञान होता है इंद्रियों मन के माध्यम से स्वप्न काल में इंद्रियों छूट जाता है प्रातिभाषिक वस्तु के मन के माध्यम से इंद्रियों से ज्ञान होता है काल में इंद्रियों से जो है वहां पे अपने अज्ञान के अनुभव होता है इस प्रकार से देखिए ज्ञान की विषय और विषय जानने की प्रक्रिया तीनों अवस्था में अलग अलग होते हुए भी पीछे जो ज्ञान है वो अलग नहीं है, है, है, एक एक रूप है। हमेशा एक रूप हमेशा को को बोलते हैं कि साच विषय तो इस चीज समझने के के बाद वहां पे बताया त्रिशु काोक्ता प्रकृति उभयम जस्तुंजान लिप्य थे तीनों काल में भोग कर जानने वाला व्यक्ति का तीन अलग अलग नाम है और जानने का विषय भी तीन अलग अलग है ठीक है ना mm. मतलब जागृत काल में भोग करने वाले का नाम है विश्व और स्थल विषय को भोग करता है स्वप्न काल में भोग करने वाले का नाम है तेजस और वो प्रतिभाषिक वस्तु को भोग करता है और स्वप्न सुषुप्तिकाल में जाग भोग करने वाला व्यक्ति का नाम है प्राग्ञ और वो अपने अज्ञान को भोग करता है अपने अज्ञान को अज्ञान के जो आनंद तो एक एक अलग अलग टेबिलो में तीन अलग अलग व्यक्ति तीन अलग अलग विषय को भोग कर रहा है तो आपका उस भोग के साथ कोई संबंध होगा कि नहीं होगा जरा इस चीज को समझिए हम एक होटल में गए हम होटल में जा करके देख रहे हैं उस होटल में तीन अलग अलग टेबिलो में बैठ करके तीन अलग अलग व्यक्ति तीन अलग अलग विषय को खा रहा है कर रहा है। उसके साथ इस प्रकार उस व्यक्ति को देखने वाला व्यक्ति की भूख, को देखने वाला समझने वाला व्यक्ति का कुछ देखने वाले व्यक्ति को कुछ भूख होगा कि नहीं होगा नहीं होगा उस भूख के साथ उसका कोई संबंध नहीं है केवल दृष्टा मात्र दृष्टा का संबंध नहीं होगा स्वामी जी दृष्टा के साथ दुष्टा तो सर्व साक्षी का क्या संबंध साक्षी अलग ही रहता से जागृत स्वप्नों में तीन अलग अलग भोग करने वाला तीन अलग अलग भोग को वस्तु इस प्रकार इसको जानने वाला देखने वाला व्यक्ति उससे अलग ही होता है और उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता है पे वो ज्ञान विश्व द्वारा तीन अलग अलग हो रहा था परंतु ज्ञान एक रूप है वो ज्ञान एक रूप है ज्ञान की भिन्नता नहीं होती जिस ज्ञान के साथ आगा आगा हम ज्ञानकृत व्यवहार कर रहे हैं जिस ज्ञान के साथ हम स्वप्न कल व्यवहार करते हैं जिस ज्ञान के शिषिप्तें व्यवहार कर रहे हैं इस तीनों अवस्था में ज्ञान की भिन्नता नहीं है ज्ञान की भिन्नता नहीं, नहीं है व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अलग अलग नाम हो जाता है विश्व तो यह व्यवहारिक विषय भी अलग होता है उसका भी अलग होने पर भी जो ज्ञान की एक रूपता की हानि नहीं होती और इस प्रकार वो ज्ञान हमेशा रहता है परंतु तो सर्वथा असंग ज्ञान है ये चीज को समझ जाए यहाँ पे।, पे रहते हुए भी ज्ञान की किसी भी के साथ कोई संग नहीं होता ज्ञान सर्वथा असंग रहता है इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे ग्रंथकार इस प्रकार शुरू करते हैं हमेशा ज्ञान की एक रूपता अलग अलग के साथ ज्ञान अलग अलग प्रतिति होने पर भी ज्ञान में वास्तविक तो कोई भिन्नता नहीं है एक प्रतिति मात्र है और भिन्नता उपाधि में है और इस प्रकार उपाधि और उपाधि के साथ भोग करने वाला व्यक्ति को जानने वाला समझने वाला व्यक्ति उस भोग के द्वारा ले पायमान नहीं होता वहां प्रमाता और प्रमेय का संबंध होगा वहां पे कहाँ पे जब प्रमाता में प्रमातित्व तो बोध लाओगे आप मैं प्रमाता हूं तब आपको प्रमाता के प्रमेय जब प्रमे होगा उसके साथ संबंध होगा परंतु होगा क्या मैं घट को जानता हूं तो ये घट उपाधि के साथ जानना दिखाई देगा परंतु ज्ञान अलग ही होगा ज्ञान यही यही चीज को समझाने के लिए प्रमा था आप अपने को मान्यता दिया प्रमाण के साथ जब हम व्यवहार करते हैं उसके से जो ज्ञान उत्पत्ति होती है मैं घट को जानता हूं ये हमारी प्रमातृत्व हमने अपने ऊपर आरोप किया घट अलग वस्तु है बिल्कुल वस्तु है, और जानने से ज्ञान जो है, है, बिल्कुल अलग वस्तु इसके साथ संबंध नहीं है परंतु से, से इसलिए भगवान भास्कर बोला कोई भी प्रमाता प्रमे आदि व्यवहार अध्यास के बिना होना संभव ही नहीं है परंतु अध्यास है ना ज्ञान सर्वथा ही असंख्य है ज्ञान सर्वथा ही असंख्य है करती व्यवहार होता है और वो जो ज्ञान होता है ना वो बौद्धिकारी संस्कार के माध्यम से बुद्धि ने उसको समझ गया कि मैं जानता हूं और साक्षी उसमें ज्ञातता ला दी कि मैंने समझा कि मैंने घट को देखा मैंने घट को जाना परंतु तो वास्तविक हमारा वो जो व्यवहारिक जगत है वो आगे है मतलब इंद्रियों के विषय की उभार है परंतु तो साक्ष्य शुद्ध ज्ञान रूप है उसमें कोई भिन्नता नहीं।, नहीं होता प्रकाश वस्तु के साथ संबंध बुद्धि की होती है बुद्धि की होती है और बुद्धि भी आत्मा की प्रकाश से व्यवहार करता है इसलिए लगता है कि आत्मा के साथ बाहरी वस्तु के संबंध हुआ परंतु आत्मा के साथ बाहरी वस्तु के संबंध भी कभी ही नहीं संभव होना क्योंकि आत्म बाहरी वस्तु प्रमेय वस्तु भी आत्मा से आता है आत्मा की अस्तित्व के कारण ही प्रतिथि होती है ज्ञान शुरू है बौद्धिक ज्ञान में भिन्नता है परंतु स्वरूप ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है इसको समझाने के लिए जागृत स्वप्न सुशुक्ति तीन अवस्था में अलग अलग विषय अलग अलग ज्ञान की प्रक्रिया मतलब के माध्यम से केवल मन के माध्यम से एक जाग दोनों कुछ करके इतना होते हुए भी विषय अलग अलग होते हुए भी ज्ञान की प्रक्रिया ज्ञान जो स्वयं अपने में है वो भिन्न नहीं है वो एक ही रूप से फिर अनुवृत्ति करता रहता है परिवर्तन होता रहता है इसी प्रकार एक दिन की ज्ञान से हम समझ जाते हैं कि उपाधि के निमित्त से व्यवहार के निमित्त से ज्ञान में भिन्नता की प्रती होने पर भी ज्ञान की अपनी स्वरूपत कोई भिन्नता नहीं है कोई भिन्नता नहीं है और ये ज्ञान काल से नाशवान भी नहीं है क्योंकि जहां जो परिवर्तन होता है वो नाशवान होता है जो जिस विषय को परिवर्तन हो रहा है वो नाशवान होता है पर इसको समझने वाला जानने वाला वो नाशवान नहीं है वैसे जिस प्रकार मैंने बोला ना कि इस विषय के ज्ञान मुझे थी पंत अभी मुझे नहीं है तो विषय तो हट गया ज्ञान से उसका ज्ञान भी मुझे है यानी कि ज्ञान नहीं हटा ज्ञान अपनी जगह पे आए अपने जगह पे है परंतु तो उस विषय ज्ञान के विषय रूप में जो था वो हट गया वो परिवर्तनीय वस्तु है परंतु तो जो शुद्ध बोध है वो परिवर्तनीय नहीं है वो हमेशा एक रूप में वो बोध रूप में ही रहता है इस बुद्धि को समझाने के लिए यहाँ पे पीछे नीचे जो लिखते हैं सा अवबुद्ध विषय मतलब वो जो हम उठ करके बोलते हैं स्मृति रूप है जो हमारा उस चुप्तिकालीन अनुभव के विषय है इससे बोलता है अनुभूत विषय जैसा स्मृति सा अनुभव पूर्विका जो भी हमारी स्मृति होते हैं वो पहले की अनुभव के अनुसार ही होता है ये व्याप्ति है कभी भी कोई स्मृति अनुभव के बिना होना संभव जो सुषुप्ति से उठ करके जब मैं बोलता हूं कि मैं आनंद से सोया था एक स्मृति है तो अब कि वहां पे कोई अनुभव हुआ ये जो अनुभव करने वाला ज्ञान वहां पर विद्दान ये सिद्ध होता है इसको लेकर के विज्ञानवादी बौद्धों के साथ अन्नवादी बोलता है ज्ञान नहीं रहता बोलते कैसे ज्ञान नहीं रहता क्योंकि ज्ञान नहीं रहता इसका ज्ञान रहता है आपको इसलिए जो शुद्ध ज्ञान है विषय ज्ञान नहीं रहता इसलिए ज्ञान की अभाव ऐसा प्रतीति होती है परंतु विषय ज्ञान नहीं रहता विषय ज्ञान नहीं हो रहा ये ज्ञान हमें रहता है इसीलिए शुद्ध ज्ञान एक ही रूप है हमेशा एक ही रूप में रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है उसका नाच भी नहीं है इसलिए बोलते तथा तथा अवबुद्ध कारणा तत्मात्नात्तम तम तदा अवबुम अनुभूत जो, जो था, अज्ञान, था, अज्ञान, अन तो अज्ञान है अज्ञान हमारे अनुभव का विषय अन बना तभी तो मैं उठ करके बोलते हैं कि हमने कुछ भी नहीं जाना ये जो हमने अनुभव को हमने स्मृति रूप में अभिव्यक्त किया इससे क्या हुआ कि उस समय भी हमने जाना तो तीन अवस्था में तीन अलग अलग जानने वाले के नाम एक हो गया प्राग्न तेजस और विश्व प्राग्न तेजस और विश्व और तीनों के विषय भी अलग अलग है यदि इस प्रकार से आप इसको देखना सीख जाएंगे तब तीन व्यक्ति के अलग अलग भोग के द्वारा आप ले पाए नहीं होंगे कभी भी आप कुछ ही ही तम शोषुक्तम अवबुद्धम अनुभूतमी अवगम तब्य उस समय सुषुप्त में कालीन जो अज्ञान को हमने अनुभव किया था ऐसा समझना चाहिए तत्व प्रयोग इसमें एक अनुमान रूप में न इति ज्ञान अनुभव पूर्वक मैंने कुछ भी नहीं जाना ये जो हम बोलते हैं वो वो वो जो ज्ञान है अनुभव पूर्वक ही होना संभव है क्योंकि वो एक स्मृति है क्योंकि मैं उठ करके बोल रहा हूँ बाद में इसी बताया न किंचित इति ज्ञान अनुभव पूर्वक ये जो हमारे ज्ञान है ये अनुभव पूर्वक हुआ था भवि तुम्हारा होना योग्य है क्यों स्मृति था स्मृति होने के कारण जैसे माता ये मेरी माँ है एक स्मृति है यानी कि पहले हमें अनुभव हुई तभी हम बोलते हैं मेरी माँ है इसी प्रकार से जब कभी भी कुछ हम स्मृति रूप में कुछ भी बोलते हैं उस अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है ये सामान्य व्याप्ति है परतु तो से उठ करके जब हम बोलते हैं कि हमने कुछ भी नहीं जाना ये एक है इसलिए क्या है कि उसको पहले अनुभव हुआ तो अनुभव हुआ तो अनुभव कोई जो है ज्ञान वहां पर अनुभवकर्ता के रूप में रहता है तो क्या दिखा यहाँ पे ग्रंथकार कि इसी प्रकार से जागृत काल में भी ज्ञान विषय और जानने की प्रक्रिया भिन्न होने पर भी ज्ञान में भिन्नता नहीं है वही ज्ञान स्वप्न अवस्था में आकर के यहाँ भी जानने की प्रक्रिया केवल मन की माध्यम से प्रातिभाषिक वस्तु को जानते हैं परंतु वो तो जो शुद्ध ज्ञान है वो नहीं है, वो वही ज्ञान है ठीक इसी प्रकार के सुषुप्त अवस्था में हम अपने अज्ञान को अपने आप जानते हैं और उस आनंद को भी हम जानते हैं जागृतकालीन और, मतलब और स्वप्नकालीन जो ज्ञान है उससे भिन्न होते हुए भी, भी वो ज्ञान का विषय बना वहां पर इसीलिए वो ज्ञान जो जानने वाला ज्ञान है उसका कभी व्यविचार नहीं उसका कभी व्यविचार नहीं होता हमेशा एक रूप रहता है यदि यहाँ पे एक दिन की व्यवचार में ज्ञान की इस एक रूप तक हम समझ जाएंगे तो कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही होगा मतलब तो पहले भी ज्ञान ऐसा विषय के साथ काल के अनुभव अलग अलग हुआ परंतु तो ज्ञान एक रूप है इस प्रकार जीवन की आगे भी विषय के साथ ज्ञान अलग अलग होगा परंतु सो तो ज्ञान एक ही है यदि इस प्रकार एक जीवन में समझेंगे इस प्रकार अनाधिकाल से कितने शरीर में कितना भी ज्ञान हुआ परंतु वो विषय अलग अलग होने पर भी ज्ञान अनादि है एक रूप है और यही हमारा स्वरूप है इसको समझाने के लिए क्या टाइम है? है, बज रहा आज यहीं पे रखेंगे। ये तीन चीज को इसको थोड़ा विचार करना इस चीज को यदि विचार हमको आ जाएगा ना तो मैं इससे अलग हूँ ये विषय जागृत कालीन सपनाकालीन सुशुद्धि कालीन व्यवहार से मैं सर्वथा अलग हूँ इस व्यवहार को मैं देखने वाला उपाधि के साथ व्यवहार होता है मुझ में कोई व्यवहार नहीं है मैं तो केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं शुरू में ग्रंथ के ही तत्व तो विवेक है विवेक मतलब विचार पूर्वक इसको अलग कर देना विचार पूर्वक ज्ञान को विषय से अलग कर ये विचार पूर्वक ही होगा ज्ञान के के प्रकाश से विषय सामने दिखाई देता है, विचार पूर्वक समझना कि एक परिवर्तनीय वस्तु है एक अपरिवर्तनीय वस्तु है तो परिवर्तनीय वस्तु को शास्त्र ने बोला यही जो है मिथ्या है और जो अपरिवर्तनीय अपरिवर्तन हमेशा एक रूप रहता है ज्ञान वो सत्य है वो मेरा स्वरूप है और वो तीनों काल में दिखाया यहां पे एक दिन में यह दिखाया इसी प्रकार अनाधिकल से यही ज्ञान स्वरूप में अनाधिकाल से अलग अलग विषय के साथ मिलने के अलग अलग होने पर भी ये बोध नहीं कर पाया कि मैं इससे अलग इसीलिए फिर घूमना पड़ता है यदि ये बोध हो जाएगा फिर घूमना बंद हो जाएगा अलग अलग शरीर प्राप्त प्राप्त हो ठीक है अज यही पे रखते हैं पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण मद नमस्ते नमस्कार पूर्ण